अस्य अस्गत नाम इत्यादि से इदि सेवा बताना प्रारंभ किया पदार्थ बता करके सूत्रवाक्या बताते समय सूत्रस्थ द्वितीय पद का अर्थ करते हुए उसके चार विशेषण बताएं। द्वितीय पद है अस्य और उसके चार विशेषण नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य इत्यादि इसलिए दिए कि जगत का तृतीय पद से ग्राह्य जो कारण है उसमें सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व सिद्ध हो जाए इसके लिए ये चार विशेषण हैं पहले विशेषण से बताया गया जगत का कारण जड़ प्रधान नहीं हो सकता या शून्य नहीं हो सकता अपितु जगत का कारण चेतन है नाम रूपाभ्याम व्याकृत इस विशेषण से बताया गया और द्वितीय विशेषण जो है वो है अनेक कर्तृ भोक्तृ संयुक्तस्य इससे ये बताया गया कि जगत का कारण जो चेतन है वह अल्पज्ञ जीव नहीं हो सकता क्योंकि वह तो उसकी उपाधिभूत सूक्ष्म शरीर तथा कारण कार्य शरीर स्थूल शरीर रूपी जो उपाधि है इसकी उत्पत्ति होती है इसलिए जीवों का भी उपाधिक जन्म होता है उपाधि निमित्तक जन्म होता है इसलिए वह जगत अंत पाती है कारण कोटि में नहीं आ सकता और श्रुति ने हिरण्य गर्भाधि जो जीव है वह ईश्वर से रूप से उत्पन्न होते हैं यह बताया है यो ब्रह्मानं विदधाति पूर्वं और एत सर्वे आत्मा आ, सर्वे सर्व सर्वत आत्माुच्चर इत्यादि वाक्य से यह अग्नि विशुलिंग दृष्टान्त से बताया गया कि ये तस्मा सर्व आत्मान युच्चरंती यानी उत्पन्न होते हैं जीव सभी सभी आत्मा हैं सभी जीव और वे युच्चरंती यानी उत्पद्यंते ये तस्मात शब्द से ग्राह्य परमेश्वर से जगत कारण से तो कार्य कोटि में जीव होने के कारण चेतन होने पर भी कारण कोटि में नहीं आएगा यह बताया गया द्वितीय विशेषण से पहले विशेषण से चेतन जगत का कारण बताया और चेतन यदि कोई कहे कि हिरण्य गर्भादि जीव है कहवे तो कार्य कोटि में होने से कारण कोटि में नहीं आएगा और तृतीय जो हेतु हैं उससे सर्वज्ञता बताई गई वो है तृतीय विशेषण क्या है प्रतिनियत देश काल निमित्त प्र, प्रतिनियत देश काल क्रियाफलाश्रय ये जो विशेषण है इस विशेषण से बताया गया कि जगत का जो करता है चेतन वह सर्वज्ञ है प्रत्येक क्रिया का जो फल है उसके निमित्तभूत देश काल और निमित्त विशेष को जानता है और ऐसा जगत उसने उत्पन्न किया है इसलिए हरेक क्रिया फल के देश काल वस्तु का अभिज्ञान रखने वाला सर्वज्ञ होगा और सर्वशक्ति बताया गया जगत के कारण में चतुर्थ विशेषण से मनसापि सापी अचिंत्य रचना रूपस्य। इससे बताया गया कि वह जगत का कारण सर्वशक्ति है और ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान जगत के कारण से ही जगत का जन्म प्रथम जो पदार्थ है जन्मस्थिति लय होता है जिससे जिस, जिस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान से जगत का जन्म स्थिति और लय होता है वह ब्रह्म ऐसे तत्पद का अध्यार तथा ब्रह्म पद की अनुवृत्ति ला करके हो जाएगा वाक्यार्थ भवती पद का भी प्रयोग किया जाएगा यत्र यची क्रिया न दृश्यते तत्र तुवि प्रयुज्य यह पतंजलि जी का वाक्य है ये बताता है कि जिस पद समूह में कोई क्रियापद नहीं है वहाँ भू धातु या तो अस धातु का प्रयोग किया जाएगा भू धातु का प्रयोग है अब अपि भाव भावविकाराणाम इत्यादि जो वाक्य है ये है जो जन्माद तह इस सूत्र का वाक्याथ बताया भाष्यकार भगवान ने इस वाक्यार्थ पर होने वाले आक्षेपों का समाधान व्याख्यान पांच प्रकार का होता है ना पांच कृत्य संपन्न करने का नाम होता है व्याख्य ग्रंथ का व्याख्यान प्रकृत में भगवान भाष्यकार का व्याख्या है जन्माद यत यह सूत्र वाक्य व्याख्य है और इसका व्याख्यान भगवान भाष्यकार को करना है भाष्य रूप व्याख्यान करना है तो इस सूत्र विषय को पांच कृत्य को संपन्न करने से माना जाएगा इस सूत्र का व्याख्यान भाष्य में हुआ तो पांच कृत्य होते हैं पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्माधान व्याख्यानम् पंचलक्षण पदच्छेद का अर्थ है व्याख्य ग्रंथ में प्रयुक्त जो सुबंत तिगंत शब्द स्वरूप है उसे अलग अलग करके बताना यह प्रथम कृत्य माना जाता है तो जन्माद्यतः इसमें जन्मादि जन्मादिश ऐसे तीन पद हैं और इन तीन पदों को भाषकर भगवान ने अलग अलग करके बताया है तो पदच्छेद फिर पदार्थोक्ति पदार्थोक्ति कहलाता है उन पदों का अर्थ कथन। तो जन्मादि इस प्रथम पद का अर्थ भी भाष्कर भगवान ने बताया जन्म स्थिति भंग रूप द्वितीय पद का अर्थ जगत है ये भी बताया आश्य शब्द का तृतीय पदार्थ भी बताया कारण त इति कारण निर्देश इत्यादि से तो पदच्छेद पदार्थोक्ति और विग्रह जो वृत्मक पद होते हैं उनका विग्रह तो विग्रह करके भी बताया जन्मादि पद का इसमें तदगुण संविज्ञान बहुरी समास है और उसका विग्रह वाक्य हुआ जन्म उत्पत्ति यदुण संविज्ञान बहुवी ऐसा ये वाक्य हैं वाक्य और ये प्रमाणों से उपस्थापित तो जगत अश्य शब्द में प्रकृति अर्थ हैं और षष्ठी जो प्रथम पदार्थ है जन्मस्थिति भंग रूप धर्म उनका संबंध बताने के लिए है अर्थ जगत में ऐसा वो भी बताया प्रथम द्वितीय पदार्थ के समय और यतः इसमें भी शब्द से ग्राह्य जो कारण पदार्थ है प्रकृति ब्रह्म सर्वनाम होने से ब्रह्म का परामर्शक होगा और तहसील प्रत्यय उसमें कारणत्व को बताता है ये सब भी भाष्य में बताया गया भाष्य तथा तो टीका में यह है विग्रह और उसके बाद वाक्य योजना तो वाक्य योजना करते समय वो बताया अस् जगत नाम रूपाभ्याम व्याकृत से लेकर के तद्रह्म यहाँ तक यह वाक्य योजना हो गई यानी अन्वय हुआ सूत्र में द्वितीय पद का जो प्रयोग था उसे अन्वय में प्रथम लिया अस फिर प्रथम पद को फिर ओ भवती क्रियापद को और फिर यत शब्द का अर्थ और फिर अध्यारितो तद तथा अनुवृत जो ब्रह्म है ये अन्वय है इस प्रकार ये चार कृत्य संपन्न हुए पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रह और वाक्य योजना पदार्थ पर तथा वाक्यार्थ पर जो आक्षेप किए जाएंगे उनका समाधान रूप पंचम अंश बाकी है व्याख्यान का पंचम कृत्य वह पंचम कृत्य संपन्न करने के लिए भास्कर भगवान प्रारंभ करता हैं अपि इत्यादि से तो अन्यम अपि इस वाक्य से जिस आक्षेप का निराकरण करना है वह आक्षेप बताया जा रहा है आ, टीका में ननु अन्यपी इत्यादि से और ननु अन्यपी इत्यादि से टीका में बताए गए आक्षेप का निराकरण अपि इत्यादि होगा। तो टीका में देखिए वृद्धि नू अभी इति सारी इति जन्मादि इत्यादि पदेन न गृह्यत्र आह इति। तो ये कह रहे हैं कि नु अन्य वृद्धि परिणामादयो भाव विकारा सारी तो जन्मस्थिति और लय से अन्य अन्य पदार्थ को अवधिकी अपेक्षा होती है किससे अन्य तो सूत्र में जन्मादि इस प्रथम पदार्थ के रूप में लिए गए जो विकार जन्म स्थिति और भंग रूप तीन विकार उनसे अन्य ये अन्य शब्द का अर्थ निकलेगा जो विकार हैं यास्क यास्कवाक्य में परिपठित वो है जन्म अनंतर भावी अस्तित्व और परिणाम और वृद्धि हाँ और नहीं छह है ना कुल तो हाँ तो तीन है एक स्थिति तो ली ही इसलिए वृद्धि परिणाम और अपक्षय स्थिति शब्द से जन्मानतर भावी अस्तित्व लिया गया इसलिए वृद्धि परिणाम तथा अपक्षय ये तीन और भी भाव विकार लोक में प्रसिद्ध है तो यहां जन्मादि में आदि शब्द से स्थिति तथा लय ये द्वितीय विकार स्थिति और अंतिम विकार लय विनाश इसी को लिया क्यों जा रहा है बीच वाले वृद्धि परिणाम तथा अपक्षय इन विकारों को भी आदि शब्द से ग्रहण किया जाए यह प्रथम पदार्थ पर आक्षेप होता है। इस आक्षेप का समाधान करने के लिए इत्यादि अने्यवाक हैं। इसलिए लिखते हैं टीकाकार की ननु ननुअ्येपी वृद्धिपरिणाम भाव इति विकारा सही कि जन्मादी आदिपदेन न, न गृह्य तो जन्मादि में आदि शब्द से इन बाकी तीन विकारों का भी ग्रहण क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों स्थिति तथा लय रूप दो ही विकारों का ग्रहण करते हो तीन विकारों का कारण जो है वही ब्रह्म है ऐसा आप कह रहे हो कहना चाहिए जन्मादि छह विकारों का जो कारण है वो ब्रह्म है ऐसा ब्रह्म का लक्षण करो इस प्रकार की शंका हुई भाष्य में, हाँ, में हाँ, तो हाँ सूत्र मूल सूत्र में सूत्रकार ने तो आदि शब्द का प्रयोग किया और उस आदि शब्द से भाष्यकार भगवान ने दो ही लिए आदि शब्द से एक तो जन्म ही है और आदि शब्द से स्थिति और लय को लिया ऐसे जन्म स्थिति भंग ये तीन ही लिए जा रहे हैं कुल मिलकर के प्रथम पदार्थ के रूप में और होने चाहिए तो प्रथम पदार्थ के रूप में छ विकारों को न लेकर के तीन ही विकारों को आप कैसे ले रहे हो ये जो आक्षेप है प्रश्न है इसका समाधान करने के लिए इत्यादि वाक्य हैं। इसलिए टीका में लिखा टीका कारण कि अन्े वृद्धि परिणाम भाव विकारा सीती इति आदि पदे न गृह्यस्कर भगवान इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ये कहते हैं इस आक्षेप का समाधान इस प्रकार करते हैं कि भाव इति विकारा त्रिशुस्थिति नाशा यह जन्मादि इस प्रथम पदार्थ के रूप में जन्म स्थिति और नाश इन तीन ही विकारों का ग्रहण जन्मादि सूत्र में किया जा रहा है जन्मादि सूत्र में यह शब्द से लेना अस्मिन सूत्रे। इस सूत्र में प्रयुक्त जो प्रथम पद है उस प्रथम पदार्थ के रूप में केवल तीन ही विकारों को इसलिए लिया जा रहा है कि इन तीन विकारों में ही बाकी तीन विकारों का अंतर्भाव हो जाता है इसलिए जन्मारी पदार्थ के रूप में छह विकार का ग्रहण न करके तीन ही विकार का ग्रहण होगा जिन तीन विकारों में इन बाकी तीन विकारों का समावेश होता है तो वृद्धि और विपरिणाम का समावेश होता है प्रथम विकार में ही जन्म में ही और अपक्षय का समावेश होता है भंग में लय में अंतिम विकार में तो प्रथम विकार में वृद्धि और विपरिणाम इसका अंतर्भाव है और अंतिम विकार में अंतर्भाव है पंचम विकार का अपक्षय का तो अपक्षय और लय एक ही चीज हो गई और वृद्धि विपरिणाम तथा जन्म ये तीनों मिलकर के एक हो गए और जन्मानंतर भावी अस्तित्व सत्ता यहां पर ली गई है तो इसलिए तीन में ही बाकी तीन का अंतर्भाव होने से जन्मादि पदार्थ के रूप में छ को न लेकर के तीन को मात्र ग्रहण किया जा रहा है यह समाधान किया गया तो अन्मी भावणं त्रिषु एव अंतर्भाव जन्मस्थितनाशाई ग्रहण अब टीका है इसमें इसके विषय में एक वाक्य हैं वृद्धिपरिणाम नाशे अपक्ष इति भाव ये जो जिन विकारों का ग्रहण प्रथम पदार्थ के रूप में नहीं किया जा रहा उन विकारों का कहा गया इन्हीं तीन में अंतर्भाव है तो इन तीन में से किस में किसका अंतर्भाव है तो कहा प्रथम विकार में वृद्धि तथा परिणाम ये जो तृतीय तथा चतुर्थ विकार हैं, उन दोनों का अंतर्भाव है प्रथम विकार में और पंचम विकार का अंतर्भाव है विकार में तो वृद्धि परिणाम योर जन्मनी अंतर्भाव ऐसा अन्वय करना और अपक्ष अब यास्क परिपठिता जायते अस्ति इत्यादि नाम ये जो भाष्यवाक्य हैं इसका अवतरण है ननु देहो जायते अस्ति वर्धते अपक्षियते विनश्यति इति वाक्यम विपरीणमते अक्षीयते विनश्यतीस्कमुनिवाक्यमेतूत्रमूल कि अत हैं इन छह भाव विकारों की अलग अलग रूप से चर्चा करने वाला जो यास्क मुनि का वाक्य है। देहो अस्ती, देहो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते विनश्यति विनश्य इस, इस यास्क मुनि के वाक्य को ही मनाजन्मा सूत्रका विषयवाक्य मूलवाक्या भृगुवि का जायते येन जाता जीवंती येदवाक्यसूत्र विषय न नके का यास्क मुनि के वाक्य को माना जाए इस वाक्य सूत्र का, का विषय ये एक आक्षेप हो रहा है कि स्मृति को स्मृतिमूलक इस सूत्र को मान लो श्रुति मूलक मत मान लो और क्या अंतर पड़ेगा स्मृति मूलक मानने पर तो कहा कि ये तीन विकारों का अंतर भाव दो में नहीं करना नहीं करना पड़ेगा जन्म में वृद्धि और परिणाम का और विनाश में अपक्षय का ये तीनों अलग छः के छ अलग अलग हो जाएंगे और जन्मादि पदार्थ केवल जन्म स्थिति भंग न होकर के जन्मादि पदार्थ होगा ये विकार, विकार त्रिक प्रथम पदार्थ न होकर के प्रथम पदार्थ हो जाएगा विकार विकारसटक तो विकार विकारसटक को प्रथम पदार्थ के रूप में उपस्थापित करने के लिए इस सूत्र में जिस वाक्य में इन तीनों की अलग अलग चर्चा की अलग अलग चर्चा है उस वाक्य को सूत्र का विषय वाक्य मान लो तो छे की अलग अलग धर्म के रूप में विकार के रूप में चर्चा श्रुति में नहीं है भृगुवली में नहीं है स्मृति वाक्य में है यास्क मुनि रचित जो स्मृति है उसमें यह वाक्य आया देहो जायते वर्धते, इसलिए स्मृति वाक्य को आप सूत्र का मूल मानोगे तो प्रथम पदार्थ स्मृति में चर्चित छे विकार हो जाएंगे जन्मादि पदार्थ के रूप में विकार सटक उपस्थित होगा इसलिए यास्क वाक्य को ही मूल मानो। ये एक शंका हुई लिखी टीका में कि ननु नो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपीयते विनश्यति याक्यम यास्क नाम के ऋषि का जो यह वाक्य है और इसी को माना जाए इस सूत्र का मूल यानी विषय वाक्य किन्न शात अत आह इस प्रकार का अक्षेप होने पर इस अक्षेप का समाधान करने के लिए भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा हाँ, वेदांग है वो स्मृति है ऋषि का रचित हाँ, है तो इसका उत्तर देने के लिए भास्कर भगवान ने लिखा कि यास्क जायते नाम ग्रहणे तगत स्थिति काले संभाव्यम्वाद मूल कारण स्थितिनाशा जगत न गृहीतासुशत तन्मा शंकी इति या उत्पत्तिर शीति यलश्च ते इस आक्षेप का समाधान है तो यास्क यास्क मुनि के द्वारा अपने द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ में जो जायते अस्थि इत्यादि वाक्य लिखा है यह वाक्य बता रहा है कि जो पौरुषेय वाक्य होता है ना वह पौरुषे वाक्य तो लिखा जाता है उसे प्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कोई न कोई या तो प्रत्यक्ष प्रमाण या तो अनुमान प्रमाण या तो श्रुति प्रमाण मूलकत्व तो होना चाहिए तब वह प्रमाण माना जाता है प्रत्यक्ष या श्रुति मूलक पौरुषे वाक्य प्रमाण होता है तो यास्क के द्वारा इस वाक्य से बताए गए छाव विकार में से ये वृद्धि विपरिणाम और अपक्षय को बताने वाला भी कोई न कोई आ, प्रत्यक्ष प्रमाण मूल होना चाहिए ना। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से देह में देह तो भौतिक है वहां देह शब्द का प्रयोग है देहो जाएते तो भौतिक है का मतलब भूतों का कार्य है तो भूत उत्पन्न होने के बाद जगत की स्थिति काल में यास्क मुनि ने प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा कि शरीर उत्पन्न होता है उसके बाद उसमें अस्तित्व तो दिखता है सत्ता दिखती है उत्पन्न होने से पहले नहीं और फिर उत्पत्ति के समय जैसा था हमेशा वैसा ही शरीर नहीं रहता उसकी वृद्धि होती है और फिर समय के अनुसार वह बदलता है विपरिणाम होता है और वृद्धाव वृद्धावस्था के बाद में वो घटना शुरू होता है और बाद में एक समय आता है वो नष्ट होता है यह प्रत्यक्ष प्रमाण से जगत के स्थिति काल में शरीर में छह विकारों को देखकर के फिर इस वाक्य की रचना की है यास्क मुनि ने निरुक्त ग्रंथ में तो इसलिए यह तो जगत के स्थिति काल में प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर में भौतिक शरीर में इन पदार्थों का निर्धारण करके धर्मों का निर्धारण करके लिखा हुआ वाक्य यदि जन्मादि सूत्र का विषय माना जाएगा जन्मादेश का तो माना जाएगा कि यह लक्षण वाक्यार्थ क्या होगा फिर जन्मादेश का तो देह जगत के स्थिति काल में भौतिक जो हो शरीर है इसका जन्म अश्य शब्द से शरीर को लिया जाएगा क्योंकि शरीर के ही छह भाव विकार बता रहे हैं तो इस शरीर अश्य पदार्थ हो जाएगा शरीर वो है भौतिक और इस शरीर का जन्म शरीर की स्थिति शरीर की वृद्धि शरीर का विपरिणाम शरीर का अपक्षय तथा विलय जिसमें होता है जिससे होता जिस होता है, है, जिसमें वह ब्रह्म है लेकिन यह ब्रह्म का लक्षण होकर के तो शरीर की उत्पत्ति तो किससे हो रही है भूतों से शरीर का उपादान कारण शरीर भौतिक होने से भूत है और भूतों में ही शरीर टिका हुआ है अस्तित्व और शरीर की वृद्धि भी परिणाम तथा अपक्षय का भी हेतु भूत ही बनते हैं और अंत में पांच भौतिक पांच भौतिक शरीर का लय माना जाता है पंचभूतों में हुआ <coughs> तो ये लक्षण ब्रह्म का न होकर के भूतों का हो जाएगा शरीर के जन्मादि का जन्मादि छ विकारों का जो कारण है तो शरीर के जन्मादि छह विकारों के कारण पंचभूत है उन पंचभूतों का लक्षण हो जाएगा ब्रह्म का लक्षण नहीं होगा और यहां तो अथा ब्रह्मजिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में जिससे जिज्ञास्य बताया गया विचार्य बताया गया ब्रह्म को उसका लक्षण करना है उसे लक्ष्य बनाया हुआ इसलिए ब्रह्म लक्षण न होकर के भूतलक्षण हो जाएगा द्वितीय अधिकरण भूतलक्षण करने वाला अधिकरण होगा ब्रह्म लक्षण करने वाला नहीं होगा ये समाधान दिया कि यास्क परिपठिता नंतु जायते अस्ति इत्यादि नाम ग्रहणे षा जगतः स्थिति काले संभाव्यम मूल कारण तो उत्पत्ति स्थितिनाशा जगत न गृहीतासुआशत इस प्रकार की आशंका हो सकती है तन माशंकी वह जगत का जो मूल कारण है ब्रह्म उससे जगत की उत्पत्ति नहीं अपितु जगत की उत्पत्ति हो भूतों से है जगत भौतिक है इस प्रकार की आशंका न हो तन्माशंकी या उत्पत्ति उत्पत्तिर, उत्पत्तिर ब्रह्मणा तो जो ब्रह्म से उत्पत्ति होती है ब्रह्म से ही स्थिति है और ब्रह्म में ही लय है जिसका जो उसी का यहां पर जन्मादि इस प्रथम पदार्थ के रूप में ग्रहण करना है प्रथम पदार्थ ब्रह्म से होने वाली उत्पत्ति ब्रह्म से होने वाली स्थिति ब्रह्म से होने वाला लय ये प्रथम पदार्थ है भूतों से होने वाली उत्पत्ति भूतों से होने वाली स्थिति आदि यह प्रथम पदार्थ नहीं है थोड़ी टीका है टीका को देखिए यास्क मुनि किल महाभूता उत्पन्ना नाम स्थिति काले भौतिकेश् प्रत्यक्षे नट्क उपलभ्य निरुक्त वाक्यम चकार चकार का अर्थ है रचा लिखा लीट लकार का रूप है करने धातु का परोक्ष भूतकाल अर्थ में होता है परोक्ष लिट सूत्र से हा डुक् करने का लिट लकार का रूप चकार मैंने किया लिखा चकार का क्रिया वाक्य क्या नाम है कर्म है निरुक्तवाक्यम वो निरुक्त वाक्य है देवो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपीयते विनश्यति जिस वाक्य को यहाँ आक्षेप करता जन्मादि सूत्र का विषय मानने के लिए अग्र, अग्रह आग्रह कर रहा है वह वाक्य चकार यानी लिखा रचा क्या है अच्छा अच्छा सकार क्रियापद है, था था। क्रिया है। तो था। था वो होता तो क्रियापद तो है और वो जो च, चकार होता है यदि हा लेकिन दोनों में अंतर क्या है क्रियापद वाला चकार और वो वाला जो चकार इसमें क्या अंतर होगा कहीं कहीं वो भी होता है चकार का यह अर्थ है करके हा आता है तो दोनों में क्या अंतर होना चाहिए हाँ? कोई अंतर नहीं है हाँ? नहीं लिखने में भी अंतर होता है उसको ऐसा नहीं लिखा जाएगा वो तो चकार ऐसा ही लिखा जाएगा लेकिन स अलग करके लिखेंगे ऐसा नहीं लिखेंगे तो ऐसा ही अंत में थोड़ा भेद रहे विसर्ग रहेगा वो वाला रहेगा तो चकार ऐसा विसर्ग होता और यहां चकार आ, क्योंकि वो तो सुबंत है चकार वो सुबंत है वो कार प्रत्यय हुआ है वर्णात्कार एक वार्तिक है उससे कार प्रत्यय होकर के वो कृत प्रत्यय होने से सुबंत बनेगा और ये तिगंत है ये क्रियापद है वो क्रियापद नहीं है उसमें यदि होगा तो विसर्ग रहेगा निरुक्त वाक्यम चकार चकार इस क्रियापद का करता है यास्क मुनि। तो या तो यास्क मुनि निरुक्त वाक्यम चकार यास्क मुनि ने अब निरुक्त नाम का ग्रंथ लिखा है तो उस ग्रंथ का एक अंश जो यह वाक्य है देहो इत्यादि वो भी लिखा कैसे लिखा तो कहा ये पौरुषे वाक्य होने से उन्होंने जो पंच महाभूत हैं अपंचकृत पंच महाभूत तथा तो पंचकृत महाभूत इनकी स्थिति काल में यानी जगत के स्थिति काल में ये भी कार्य विशेष हैं। है अपंकृत पंचमहाभूत भी उत्पन्न हुए हैं ना, और उनसे स्थूल पंच महाभूत भी उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो अपचकृत पंच महाभूत तथा स्थूल महाभूत इनका स्थिति काल तो वो भी कार्य होने से जगत अंत है तो जगत के स्थिति काल में महाभूतों के स्थिति काल में इन महाभूतों का कार्य जो शरीर है इसे प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा भूतों से उत्पन्न होता है भूतों में स्थित है भूतों में ही बढ़ता है भूतों से ही बदलता है भूतों से ही इसका पक्ष है भूतों में ही लीन होता है ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जान करके फिर प्रत्यक्ष प्रमाण से शरीर में देखे गए इन छह विकारों को बताने वाला यह वाक्य अपने निरुक्त ग्रंथ में लिखा प्रत्यक्ष प्रमाण से देखकर करके देखना ये होगा स्थिति काल में जगत के इसलिए ये जो है स्थिति काल में अवान्तर कार्य जो उत्पन्न हो रहा है शरीरादि उसके कारण का लक्षण हो जाएगा शरीरादि के जन्मादि कारण का लक्षण होगा ये न कि जगत के जन्मादि क्योंकि जगत के जन्मादि जगत में तो ये महाभूत भी आ गए तो महाभूत के जन्म स्थिति लय का जो कारण है वो तो गृहित नहीं होगा उसका लक्षण तो नहीं हो पाएगा ये एक शंका हो सकती है उस शंका का समाधान करने के लिए ऐसा लिखते हैं तो निरुक्त वाक्यम चकार कृत्य जन्माद कारण इति ग्रहणे सूत्रकृता ब्रह्मलक्षण न संग्रहीत किंतु महाभूता लक्षण उत्तम शंकाशात इति ये एव तो श्रुतुक्ता जन्मादय ते गृहते तन्मूली तब्द काक्यूस निरुक्तवाक्यको हि मूल बना करके भगवान व्यास जी ने जन्माद्य तह में जन्मादिष्क के कारण को लक्षण के रूप में इस सूत्र से बताया ऐसा यदि सूत्रार्थ करेंगे तो फिर यह जन्मादिष्ट कारणत्व ब्रह्म का लक्षण न हो करके देह के जन्मादि विकार जिन भूतों से सिद्ध होते हैं उन भूतों का लक्षण होगा महाभूतानाम महाभूता नाम लक्षण जन्मादेश तो यह सूत्र महाभूतों का लक्षण करने वाला है ब्रह्म का लक्षण करने वाला नहीं है इस प्रकार की आशंका हो सकती है सात कार्य हो सकती है सा यानी वह शंका माँ यानी न भूत यानि हो वह शंका न हो इतने इसलिए ये श्रुतियुक्ता जन्मादय तृहते तो भृगुवल्ली रूपा श्रुति में कहे गए जो जन्मादि विकार है। तो हैं तो श्रुति में केवल तीन ही बताए हैं जायंते से क्रिया जन्म और जीवंती से स्थिति और अभिसम से भंग तो ये तीन ही हैं श्रुतुक्त विकार और वह विकार भूतों सहित तो पूरे जगत पे लिए जाएंगे तो अपचकृत पंचभूतों का भी जन्म स्थिति और लय और उन भौतिक जगत का भी जन्म स्थिति लय जिस मूल कारण से होता है उस मूल कारण का यह लक्षण हो जाएगा यदि हम यथो तो आईवानी भूतानी इस श्रुति वाक्य को बनाते हैं जन्मादि सूत्र का विषय तो तो माना जाएगा श्रुतियुक्त जन्मादि के कारण का यह लक्षण है और श्रुतियुक्त जन्मादि का कारण ब्रह्म है एक कहा तद्वि जिज्ञासस्व ब्रह्म ये ब्रह्म का लक्षण हो जाएगा यदि श्रुति को इस अधिकरण का विषय बनाते हैं और श्रुति को विषय न बना करके यासक वाक्य को विषय बनाएंगे तो महाभूतों का लक्षण करने वाला यह सूत्र है यह मानना पड़ेगा तो सा इति ये श्रुतुक्ता जन्मादय ते अर्थ हुआ भाष्य के इस वाक्य का कि उत्पत्तिर्ब्रहण त्रव स्थिति प्रलयच प्रथम पदार्थ के रूप में जन्मादि पदार्थ के रूप में इस सूत्र में जन्म स्थिति और लय ब्रह्म से होने वाले ही लिए जाएंगे अब न यथोक्त विशेषण जगतो जगत यथोक्त विशेषण ईश्वर मुक्त इत्यादि भाष्यवाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार भाष्य में में है कि यदि जगतो जगत ब्रह्मतिरिक सैंव त्र ब्रह्मलक्षण से अतिप्तियादोष सैत् अतरासा लक्षणसूत्रे ब्रह्म विना जगत जन्मादिक न संभवती इति युक्ति सूत्रिता तो ये कहते हैं कि भगवान व्यास जी ने जन्माद्यतः इस सूत्र से एक युक्ति भी बताई है वह युक्ति क्या बताई है कि यदि जगत जन्मादि का कारण ब्रह्म से अतिरिक्त कोई होगा तो वहां पर ब्रह्म के लक्षण की अतिव्याप्ति होगी और अतिव्याप्ति दोष से दूषित जो धर्म होता है उसे लक्षण नहीं माना जाता लक्षण का लक्षण है तदेव ही लक्षणम यद अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोषत्र कहते हैं क्या अतिव्याप्ति रहित है जो शून्य है क्या अतिव्याप्ति अभ्याप्ति असंभव दोषत्र शून्य मैंने क्या कहा था शून्य नहीं कहा था अच्छा तो जो अति इन तीनों दोषों से रहित है तीनों दोषों से शून्य है उसे कहा जाता है लक्षण किसी भी वस्तु का वह धर्म लक्षण माना जाता है जिसमें अव्याप्ति न हो अतिव्याप्ति न हो असंभव न हो वह उस वस्तु का लक्षण होता है तो जगत जन्मस्थिति लय कारणत्व ये ब्रह्म का लक्षण कब होगा यदि इस लक्षण में अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव ये दोष नहीं आएंगे तब तो माना जाएगा इस धर्म को ब्रह्म का लक्षण और इन तीन में से एक भी दोष आएगा अव्याप्ति या अतिव्याप्ति या असंभव तो वह लक्षण नहीं होता फिर सदोष लक्षण माना जाता है तो जगत के जन्म का यानी आकाश आदि महाभूतों की उत्पत्ति का स्थिति का और लय का कारण यदि ब्रह्म से अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ होगा तब तो आकाशादि जगत जन्मादि कारणत्व ये जो ब्रह्म का लक्षण किया इस धर्म को ब्रह्म का लक्षण बताया वह ब्रह्म में रहता हुआ जो जगत जन्मादि का ब्रह्म से अतिरिक्त कारण बनेगा उसमें भी जाएगा तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित होगा तो लक्षण नहीं होगा फिर इसलिए ये कहते हैं कि अतिव्याप्त्यादि दोषों से रहित इस जगत जन्मादि कारणत्व रूप धर्म को सिद्ध करने के लिए एक युक्ति ये बताई कि ब्रह्मा से अतिरिक्त जगत जन्मादि का कारण दूसरा कोई है ही नहीं ब्रह्म ही जगत जन्मादि का कारण है यह एक युक्ति इस सूत्र के द्वारा व्यास जी ने सूचित की है और इस सूत्र से सूचित युक्ति का स्पष्टीकरण विवरण हम यहाँ पर नहीं करेंगे भाष्यकार भगवान कहते हैं वो होगा द्वितीय पाद जो द्वितीय अध्याय का है उसमें तर्कपाद है तो उस तर्कपाद में यही वेदांत अनुकूल जो है जो तह इस सूत्र से प्रतिपादित है अद्वितीय ब्रह्म ही जगत का कारण है करके उससे अतिरिक्त तो दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता इसे सिद्ध करने वाली युक्तियों का विस्तार से प्रतिपादन द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद में होगा वह श्रुति युक्ति केवल यहां पर सूचित है ये टीकाकार कह रहे हैं कि यदि जगतो ब्रह्मातिरिक्त कारणम सियात तदा ब्रह्म लक्षण से तीव्याप्त्यादि दोष सियात तो अतिव्याप्त्यादि इसमें आदि शब्द से असंभव और अव्याप्ति को लेना अतः उन त्यादि दोषों का निराकरण करने के लिए लक्षण सूत्रे ब्रह्म विना जगत जन्मादि कारण न संभवती लक्षण सूत्र है यह द्वितीय सूत्र जन्माद्यत इस लक्षण सूत्र से यह बताया गया कि ब्रह्म को छोड़कर के जगत जन्मादि का दूसरा कोई कारण संभव नहीं है ब्रह्म ही जगत जन्मादि का कारण है तो कारण कारणांतर असंभवात युक्ति सूत्रिता इसलिए कारणांतर असंभव होने से अतिव्याप्त्यादि दोष नहीं होंगे इस प्रकार की युक्ति इस सूत्र में सूत्रित हुई है, सूचित हुई है सा तर्कपादे विस्तरेण वक्षते तर्कपाद है द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद उसमें विस्तार से बताई जाएगी आधुना संक्षेपेण ताम दर्शयती विस्तार से तर्कपाद में यह युक्ति आएगी संक्षेप में इस समय बताते हैं भस्कर भगवान युक्ति को न इत्यादि न यथोक्त इत्यादि वाक्य से संक्षेप में उस युक्ति को बताते हैं न यथोक्त यथोक्त जगतो नथोक्त जगत यथोक् विशेषण मुक्त अनत प्रधान अचेतनाभ्यो अभासारिण व्यादि संभायु शक्य तो जगतः यथोक्त जगत नाम जगत है भ्या, इत्यादि व्यात विशेषणचतुष्टसे विशिष्ट जगत यथोक्तगत और उसका कहते हैं यथोक्तर मुक्ति अन्यतः आदि संभावितुम न शक्य मैं ऐसा लगाना तो यथोक्त विशेषण विशेषण ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ईश्वर को छोड़ करके अन्य जो प्रधान अचेतन प्रधान है और अचेतन अणु हैं और अभाव यानी शून्य है और संसारी जीव है इन से आदि संभव नहीं है यह एक युक्ति यहां पर संक्षेप से बताई परमेश्वर परमेश्वर को छोड़कर के दूसरा कोई जगत जन्म स्थिति लय का कारण नहीं हो सकता इस पर टीका है टीका की चर्चा हम लोग कल करते हैं